में में तृतीय प्रकरण कारिका देखे थे पूरा हो गया था आज चतुर्थ कारिका चतुर्थ कारिका के लिए टीका न्याय न दृष्टान्त सिद्धे फलितम अनुमान आह उक्त न्याय जो पूर्व श्लोक में कहा गया अभाव रथादी नाम श्रूयते न्याय पूर्वक स्वप्न में रथादि का अभाव न्याय पूर्वक सुनाया गया न्याय अर्थात तर्क तर्क अर्थात उचित देश काल नहीं है यही तर्क है और अगर उचित देश काल नहीं होने से पदार्थ संभव नहीं है फिर श्रुति उसको क्यों कहा श्रुति वहां कहने का उसका तात्पर्य नहीं है श्रुति तो अनुवाद कर दिया जो न्याय से प्राप्त है श्रुति अनुवाद कर दिया श्रुति का वहाँ कार्य था ज्योति आत्म स्वयं ज्योतिष आत्मा का दिखाने के लिए आत्मा स्वयं ज्योति है अर्थात बाह्य ज्योति नहीं होने पर भी आत्मा स्वप्न में पदार्थ का ज्ञान करता है जब शब्द व्यवहार करते हैं आत्मा ज्ञान करता है तो हमारा अंदर में ऐसा एक बुद्धि होता है कि हम ये आत्मा है और हम ये ज्ञान होता है हमको कहते नहीं है। आत्मा का कार्य है केवल इतना ही ज्ञान करता है शब्द का अर्थ बुद्धि में तदाकार वृद्धि होने से उसमें प्रतिबिंबित तो हो जाना जैसे कहते हैं सूर्य सब कुछ जानता है ऐसे शब्द व्यवहार हो जाता है कहीं कहीं सूर्य का कार्य बस प्रकाश कर देना बाकी कुछ और पता नहीं है तो किंतु शब्द व्यवहार हो जाता है सूर्य सब कुछ जानता है क्योंकि सूर्य का रश्मि का संबंध हो जाता है इसी प्रकार की जो चैतन्य है वो बुद्धि में प्रतिबिंबित तो हो जाना इसी को कहा जाता है कि साक्षी का ज्ञान आत्मा ज्ञान आत्मा सब कुछ जानता है ये सब ऐसे शब्द व्यवहार किया जाता है वास्तव में खाली प्रतिबिंबित तो हो जाना अच्छा और जिस समय में बुद्धि कुछ विषयाकार है घटाकार फटाकार नदी आकार है उस समय में हम खाली प्रतिबिंबित तो होते है ऐसा ज्ञान नहीं होगा क्योंकि उस समय में प्रमाता का बल दृढ़ रहेगा तो जब प्रमाता का बल दृढ़ रहेगा साक्षी वहां पीछे रहेगा तो साक्षी का ज्ञान नहीं होगा इसलिए जब निर्भिशय वृत्ति होती है केवल मैं जानता हूं हूं इसी अवस्था में वो साक्षी का निश्चय दृढ़ होता है इसलिए निर्विषय ज्ञान करने के लिए धीरे धीरे जितना उद्यम करेंगे निर्विषय ज्ञान तो होगा जो मनो विषय की तरफ न जाए मनो विषय की तरफ क्यों जाता है कहेंगे राग उद्देश्य के चलते तो ये जितना जितना घटेगा अर्थात ये साधन संतुष्ट होगा तो जितना तो बढ़ेगा तो फिर ये निर्भिषय वृत्ति होगा निर्भिषय वृत्ति नहीं होने से ये साक्षी का अनुभव आना थोड़ा कठिन है तो ये पूर्व श्लोक में जो कहा गया इसको अभी दृष्टान्त सिद्धे दृष्टांत हो गया स्वप्न हो गया ज्ञान वस्तु वस्तु वस्तु अर्थात आत्मतत्व यहाँ वस्तु क्या है यहाँ वस्तु के ऊपर तो हमेशा अवस्तु आवरण करके रखा है वस्तु अर्थात आत्मतत्व तो तो। आत्मतत्व तो तो अगर है तब तो इसका ज्ञान हो जाएगा क्या तो आत्मतत्व तो तो नहीं है क्या घट अगर है तो घट का ज्ञान निश्चित होगा किंतु तो घट के सामने एक पर्दा है अभी वस्तु है कहेंगे चक्षु भी ठीक है ज्ञान होगा घट का नहीं होगा अथवा वहां सामने में रज्जु है पर्दा कहेंगे पर्दा है ना अभी वहाँ रज्जु है और हमारा चक्षु भी है किंतु कहते हैं कि क्यों हमको तो अभी वस्तु तंत्र हो जाना चाहिए क्यों सर्फ ज्ञान होता है जैसे होता है ऐसे ही वस्तु अवस्तु के द्वारा अगर आवृत तो होगा फिर वस्तु वस्तुतंत्र भवेश ज्ञान वस्तु का है ये तो अवस्तु के द्वारा आवृत तो हो गया अनात्मा पदार्थ का इतना हमारा अंदर में सत्य तो बुद्धि है तो आत्मा तत्व तो का ये अनुभव नहीं आएगा अर्थात ये अवस्तु नहीं रहना है वस्तु ही केवल वहाँ होना है वस्तु अर्थात विषय जो सब आ जाते हैं घटपट ये सब वस्तु को आवरण कर देते हैं गटपट ज्ञान जब नहीं आएगा केवल दर्पण स्वच्छ रहेगा मुखो उसमें स्पष्ट रहेगा दर्पण में अगर पीछे का और सौ पदार्थ आते रहेंगे मुखो उसका अंदर में छोटा हो जाएगा पता नहीं चलेगा इसलिए निर्भिषय ज्ञान होना जरूरी है इसलिए भी महाराज जो आज अंतिम समय में कह रहे थे कि श्रवण का पूरा होने का अर्थ है कि ये वैराग्य दृढ़ होना है इसका अर्थ क्या है वैराग्य दृढ़ हो जाने से आपका बुद्धि धीरे धीरे निर्विषय में जाएगा क्योंकि विषय में जाएगा नहीं उसमें और कोई रस नहीं रहा जाएगा नहीं और फिर आगे तो ये हो गया श्रवण का फल आगे मनन का फल हो जाएगा बाल्य न तिष्टाशित कहेंगे तो पांडित्य निर्विध्य बाल्य न ये मनन का फल तो बाल्य अर्थात जैसे बलक कहा जाता है कि विषय तिरस्कार अर्थात तो अगर श्रवण से विषय मिथ्या निश्चय हो गया आगे तो विषय तिरस्कार हो जाना स्वाभिक है विषय तिरस्कार होता, तो विषय का प्रभाव नहीं रहना विषय अगर मिथ्या हो गया तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा कुछ पदार्थ का तिरस्कार नहीं कर पाता है नहीं कर पाता अर्थात तो उसमें महत्व बुद्धि तो तो जब ये विषय में सत्य तो बुद्धि चला जाएगा फिर तिरस्कार स्वाभाविक हो जाएगा उस सब और आएंगे नहीं जिसमें महत्व रखेगा वही बुद्धि में चलता रहेगा और कहीं महत्व नहीं है तो फिर बुद्धि शांत रहेगा धीरे धीरे ये सब आवश्यक है ठीक है मैं उक्त न्याय न दृष्टान्त सिद्धे दृष्टांत दिखा रहे हैं भी स्वप्न को क्यूंकि अभी ये प्रकरण आरंभ हुआ कि तर्क से इसको निश्चय कराने के लिए की जागृत जागृत मिथ्या होने के लिए स्वप्नों को दृष्टांत तो देते हैं। अभी पहले दृष्टांत दृष्टान अर्थात उचित देश काल अभावे न दृष्टान्त तो सिद्ध होने से फलितम तो अनुमान आगे अनुमान कहेंगे अनुमान क्या है जागृत को दृष्टांत तो बनाए पक्ष किसको बनाएंगे किसको मिथ्या सिद्ध करना है ए स्वप्न को दृष्टांत बनाए जागृत को अभी जागृत को पक्ष बनाएंगे स्वप्न हो गया दृष्टांत, जागृत हो गया पक्ष क्या सिद्ध करेंगे मिथ्या तो, वो पक्ष वो साध्य हो जाएगा और हेतु दे देंगे दृश्य स्वप्न दृश्य होने से मिथ्या जागृत दृश्य होने से मिथ्या दृष्टा ही एकमात्र सत्य बाकी सब दृश्य मिथ्या तो दृश्य मिथ्या मतलब कहते हैं शरीर अभी दृश्य है और भी मिथ्या है मनोबुद्धि भी दृश्य है वो भी समीथया है तो मनोबुद्धि तक चला जाने से बाकी जो रहेगा इसलिए शरीर और मनोबुद्धि इसी का किसी प्रकार की विशेष के साथ नहीं जोड़ना है बुद्धि सब चीज विचार कर लेता है सब स्पष्ट सारे एकदम स्पष्ट क्यों वो बुद्धि का कार्य है वो हमारा कार्य नहीं है मन सब चीज स्मरण कर लेता है वो मन का कार्य है वो हमारा नहीं है इसलिए ये सबका विशेषता से दूर रहना ये बैराग्य दृढ़ होना धीरे धीरे अच्छा अगे श्लोक कहते हैं अंतस्था तो भेदान तस्माजागरीते स्मृत यहां त्र तथा स्वप्ने स्मृत भिदे यथा तत्र स्वप्ने तथा भेदानां स्मृत तो भेदातस्थत इस प्रकार की अन्वय है तस्मात तस्मा अर्था दृश्यत्वा यथा तत्र स्वप्ने स्वप्न का जो भाव भाव अर्थात पदार्थ भेद भाव पदार्थ सब एक है तो दृश्य होने से यथा तत्र स्वप्ने दृश्य होने से स्वप्न का पदार्थ मिथ्या हुए तथा तो जागृत स्मृतम जागृत में भी उसी प्रकार की मिथ्या हो जाएंगे क्योंकि हेतु दोनों में समान है दृश्यत्व जो भी दृश्य है वो मिथ्या है तो जागृत स्मृतम कहेंगे अभी ये जो स्वप्न और जागृत ये दोनों बराबर हो गया दृश्य दोनों बराबर है तो दोनों आपका अगर हेतु दोनों बराबर दे साध्य भी दोनों मिथ्या है तो बराबर हो गया हेतु भी दोनों में है साध्य भी दोनों में है तो फिर अंतर क्या हुआ इसलिए कहते हैं तू किन्तु भेदा नाम अंत ये जो भेद है भेद अर्थात पदार्थ स्वप्न में पदार्थ थ, अंदर में ना बाहर में भी दिखते हैं इंद्रियों के द्वारा सब स्वप्न में सब अंदर में कहा गया नाड़ी माध्यम में मन रह करके देखता है तू तो भेदान अंत स्थान अंत अर्थात शरीर के अंदर में नाड़ी नाड़ी का अंदर में समृत त्वे नो सब समृत संकुचित है यही विद्यत है जागृत और स्वप्न का बीच में यही अंतर है जागृत में इनका उचित देश काल है और उनका इसलिए संकुचित होने का आवश्यक नहीं है स्वप्नों में सब संकुचित है उचित देश कालो नहीं है इतना ही भेद है बाकी दृश्य मिथ्या दोनों ही बराबर है टीका में भेदानाम इत सूचितम अनुमानम आ रचयती श्लोक में जो अनुमान कहा गया वे भाष्यकार वो अनुमान को दिखा रहे हैं भाष्य में जाग्रत दृश्याम भावान वैतथ्यम इति प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा वाक्य hmm. क्या प्रतिज्ञा वाक्य हो गया जाग्रत जागृत दृश्याम भावान तो पक्ष कितना है यहाँ जाग्रत दृश्यानाम भावानम hmm, ये पक्ष हो गया भाव अर्था पदार्थ श्लोक में क्या भेदान ये कहते हैं भावानम पदार्थान साध्य क्या देते हैं वैतम ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य पर्वतो व निमान पक्ष और साध्य ये दोनों का है ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य आगे हेतु देते हैं दृश्यत्वादी हेतु है और दृष्टांत स्वप्न इति दृष्टांत ये हो गया एक नंबर टिप्पणी देखिए जागृत भावा बिथा दृश्यत्वात तो यह तो हो गया है तक आगे व्याप्ति कहते हैं ये ये दृश्य वितथा तो यथा स्वप्न भाव जो सब दृश्य हो वो सब मिथ्या है जैसे स्वप्न भाव पदार्थ है तथा तो च इमे इमे अर्थात जागृत भाव पदार्थ तथा तो इतिष्य मिथ्यात्व तो व्याप्य दृश्यत्वंतर्थ तो भाष्य में जो कहा गया तथा अच्छा भाष्य में आगे आएगा तस्मात तथा कहते हैं अंतिम में पर्वतो बन्यम धूमवत्वात यो यो धूमवान स स बनिमान यथा महान महान रसोईघर और आगे कहते हैं कि तथा चय अयम, अयम पर्वत अभी तथा तथा अर्थात बन्ही व्याप्य धूमवान ऐसा धूम है जो कि बन्ही के द्वारा व्याप्य है आगे कहते है तस्मात् तस्मात का अर्थ बन्ही व्याप्य धूम बत्थ तथा का अर्थ अर्थात तो बनीमा क्योंकि बन्ही व्याप्य धूम है जहां व्याप्य धूम रहेगा वहां व्यापक बनी रहेगा तो इसलिए कहते हैं तस्मात तथा तस्मात् टिप्पणी में तथा चमे तथा इतिहास मिथ्यात्व तो व्याप्य दृश्यत्व तो दृश्यत्वंत यहाँ यह अनुमान में साध्य क्या है जब अभी चल रहा है बैठे थे मिठ्यातों। तो मिथ्यात्व के द्वारा व्याप्य होता है दृश्यत्व जो दृश्य होगा वो मिथ्या होगा तो होने से मिथ्यात्व तो व्याप्य दृश्य बहुवचन तो सारे ये जागृत पदार्थ होने से वो भी मिथ्या होना पड़ेगा तो में स्वप्न दृश्य भाववत स्वप्न दृश्य भाववत इतना दृष्टान्त तो एवं आगे टीका में भेदान जागृत आगे तृतीय टीका में तृतीय नो पादेन पक्ष धर्म तो व्याप्य हेतुते ते हेतु में पक्ष धर्मता आना चाहिए हेतु अगर पक्ष में नहीं रहेगा क्या दोष हो जाएगा पक्षे हेतु भाव स्वरूपिद्धि पक्षी हेतु भाव स्वरूप पक्ष में हेतु रहना चाहिए अगर पर्वत में ही धूम नहीं है ओबनी को कैसे सिद्ध करेगा आ, इसलिए यहाँ कहते हैं टीका में तृतीय पद पक्ष धर्मत्व व्याप्य से हेतु रुचित है यहाँ व्याप्य हेतु इस अनुवाद में हेतु क्या है दृश्यत्वम तो ये जो हेतु है ये व्याप्य है किसके द्वारा व्याप्य हुआ मिथ्यात्व के द्वारा तो जो व्याप्य हेतु है ये व्याप्य में पक्ष धर्म तो रहना चाहिए पक्ष कौन है जागृत दृश्य तो तृतीय पाद में श्लोक में वही बात कहा जाता है कि जागृत दृश्य ये सब मिथ्यात्व से व्याप्य है मिथ्यात्व से व्याप्य जो हेतु है हे, हेतु हो गया दृश्यत्व ये दृश्यत्व तो जागृत पदार्थ में है जागृत पदार्थ में हेतु है जागृत पदार्थ हो गया पक्ष उसमें हेतु है हेतु हो गया दृश्यत्व और ये हेतु किस प्रकार की मिथ्यात्व से व्याप्य है अर्थात तो साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष इस प्रकार के कहा जाए देखिए तृतीय पाद क्या कहता है यथा तत्र तथा स्वप्ने तो तृतीय नो पादेन पक्ष धर्मत्व व्याप्य हेतु तो रुचित है तो यथा तत्र स्वप्ने जैसे स्वप्न में है तथा तथा कह दी तथा अर्थात तथा जागृत में भी है तो तथा अर्थात स्वप्न में कैसा है स्वप्न में जो सब पदार्थ है वो सब दृश्य है और वो सब मिथ्यात्व से व्याप्य है तो मिथ्यात्व व्याप्य दृश्य पदार्थ जैसे स्वप्न में है तथा तथा कहने से ऐसा जागृत में है जागृत आपका पक्ष हो गया तथा शब्द से अर्थात जागृत में भी ऐसे आगे द्वितीय पाद में दे दिया गया जागरित स्मृतम इसको तथा जागरित स्मृतम इस प्रकार के लिए जाए तो तृतीय पाद ये साध्य से व्याप्त जो हेतु वो हेतु पक्ष में है तृतीय न पाद न पक्ष धर्म तुम पक्ष से धर्म अर्थात पक्षी विद्यमानम पक्ष विद्यमान कौन है कहते हेतु और हेतु किस प्रकार है व्याप्त है तृतीयन उपादेन पक्ष व्याप्तस्य व्याप्त हेतु व्याप्त हेतु पक्ष में विद्यमान है इसको दिखाते हैं भाष्य में कहे यथा तत्र स्वप्ने जैसे स्वप्न में है कैसे है कितने कहते हैं दृश्याम ये स्वप्न में है जो दृश्य भाव है भाव था पदार्थ स्वप्न में जो सब दृश्य पदार्थ है वो सब वैतथ्यम उनमें है वैतथ्यम इथ्यात्म तथा तो जागरिते जाग्रत में भी ऐसे ही है हे दृश्य में अविशिष्ट हेतूपनय ये जाग्रत में भी है अवशिष्ट अविशिष्ट समान तो जाग्रत में भी ये दृश्य ऊपक हेतु से हेतुपनय उपनय तो उपन हेतु तो तो तो पक्षधर्मता अर्थात पक्षवृत्तिव अर्थात जैसे कहते हैं बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इसी प्रकार की यहाँ कहेंगे मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्व तो, तो जाग्रत जाग्रत जो है पक्ष उसमें दृश्यत्व तो है और ये दृश्यत्व तो में मिथ्यात्व तो का व्याप्ति मिथ्या तो तो जा। भी है मिथ्यात्व व्याप्य दृश्य तो मान ये अच्छा ये तृतीय पाद में व्याप्ति विशिष्ट हेतु जो पक्ष में है कहा गया आगे द्वितीयन पादेन प्रतिकूल प्रमाणा भाव सूचक प्रतिज्ञ उपसंहार वचनम निगमन सूत्रित श्लोक का द्वितीय पाद में प्रतिकूल प्रमाण नहीं है नहीं तो आप कह देंगे कि बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत उपनय कह दिया आगे कहेगा तस्मात् वनिमान कहना चाहिए किंतु अगर कोई विघटन दिखा देगा उसमें फिर निगमन नहीं कर पाएगा वन व्याप्य धूमवान पर्वत इस प्रकार की तक कह दिया कहते हैं धूमवान पर्वत इस प्रकार की निश्चय है क्या और बन व्याप्य कह दिये ये धूम वन का व्याप्य है क्या इस प्रकार से विघटन कोई करेगा तो तो फिर आगे वो निगमन नहीं कर पाएगा निगमन अर्थात जो निश्चय अंतिम में सुनाना है कहते अभी यहाँ क्या है द्वितीय पद के द्वारा कह रहे हैं कि प्रतिकूल प्रमाण का अभाव है आप हमारा वाक्यों को विघटन नहीं कर पाएंगे तो प्रतिकूल प्रमाण अभाव सूचकम तो प्रतिकूल प्रमाण नहीं रहेगा तो प्रतिज्ञा का उपसंगार हो जाएगा और वो तो बिमान पहले कहता था अंतिम में कह देगा तस्मात पर्वत तो बनिमान क्योंकि आपके पास कोई प्रतिकूल प्रमाण नहीं है तो उपसंगार वचनम उसी को निगमनम कहते हैं सूत्रितम तो का द्वितीय पाद में निगमन कहा गया टीका में ए श्लोक देख लीजिए पूर्व पृष्ठा में तस्मात जागरिते स्मृतम तस्मात का पहले अर्थ तो के दृश्यत्वात अभी कहते हैं वही तस्मात का अन्वय फिर हो जाएगा और भी ये जो हेतु है वो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म वाला हो गया अर्थात मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्वात पहले खाली कहते थे दृश्यत्व अभी व्याप्ति आ गया व्याप्ति आने से कहेंगे मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्व बन व्याप्ति व्याप्य धूम बतवात इस प्रकार कहेंगे जैसे तो तस्मात का अर्थ अभी व्यापति विशिष्ट हो जाएगा जा। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान इसको परामर्श हो तो पहले हुआ था की पर्वतो बिमा धूम बतवात उस समय में धूम में व्याप्ति का ज्ञान नहीं आया था आगे व्याप्ति का स्मरण हुआ व्याप्ति का स्मरण होने के बाद कहेगा फिर बन ही व्याप्य धूम बतवात का अर्थ यत्र यत्र तत्र तत्र बनी बनी जो भी दृश्य है है वो मिथ्या ये व्याप्ति जितना दृढ़ होगा हमारे अंदर में वेदांत उतना कार्य करेगा जो दृश्य वो मिथ्या जाते हैं जो गंगा जी दर्शन करने के लिए कल शाम को देखा चकाचक कल दिन में नहीं गया था डेढ़ दिन के बाद फिर गया एकदम अभी तो घंटा ना बदलता सकता डेढ़ दिन के बाद बहुत बदल गया कह देंगे इतना तो इतना बढ़िया कहेंगे ये सब दृश्य है तो दृश्य होने से ये सब मिथ्या है तो मिथ्या होने से क्या है ना हमारे अंदर में वो संस्कार नहीं हो जाना चाहिए कि ये एक बहुत बढ़िया है उस प्रकार है। हाँ ठीक है जगत का काम हो रहा है सब चलता है ऊपर में आप कह देंगे सब बढ़िया है अंदर में जाने की ये सब मिथ्या है तो इस प्रकार की अर्थात कहीं कुछ भी चीज में सत्य तो बुद्धि ये अच्छा है इस प्रकार के संस्कार अर्थात महत्व बुद्धि दे करके नहीं बनाएंगे कहीं दो चार खड़े हैं कोई बात हो रहा है कहेंगे बुढ़िया होना है पार हो जाना नहीं तो वृथा विरुद्ध होगा तो पार हो जाने के लिए कह देंगे किंतु तो अंदर में आपका दूसरा स्वर कहना चाहिए क्या बढ़िया क्या उसमें रस लेना है ये आपका अंदर का स्वर आना चाहिए तब तो जानेंगे कि आपका वेदांत ठीक हो गया आप व्यवहार में थोड़ा चलते हैं ऐसा आने से फिर ज्यादा आगे व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे किंतु अगर आप उसी को सत्य मान करके उसमें रुचि लेकर के विचार में चलेंगे फिर तो घटने वाला नहीं है तो अर्थात आपका अंदर में पहले दो स्वर चलेगा तभी तो फिर धीरे धीरे जानेंगे कि बाहर वाला स्वर चला जाएगा तो यहां कहते हैं तस्माद जागरित स्मृतम जागरित तो हो गया पक्ष तस्मात कहने का अर्थ है कि मिथ्या मिथ्यात्व तो व्याप्य दृश्य जागृत भी ऐसे ही है इसलिए मिथ्या हो जाएगा टीका में पूर्व पक्ष अभी कह रहा है सर्वद्व वैतथ्यवादी नाम के नशेषण पक्ष सपक्ष विभाग सिद्धि आशंक्य अभी सिद्धांत किसको दृष्टांत तो बनाया है वो सपक्ष है दृष्टांत तो सपक्ष होता है और पक्ष किसको बनाया जागृत को पूर्व पक्ष कह जाए कि आपका तो दोनों ही बराबर है दोनों दृश्य है और दोनों मिथ्या है तो हो जाने से किसको को कहेंगे किसको को सपक्ष कहेंगे अंतर क्या रहा तो सिद्धांत कह रहा है कि सर्व पूर्व पक्ष पहले कह रहे हैं सर्वद्व नाम जो द्वैत है सब है द्वैत जो सब दृश्य है वो सब मिथ्या है तो केन विशेषण फिर दोनों में भेद क्या है कि आप एक पक्ष कहेंगे एको सपक्ष कहेंगे पक्ष कौन है यहाँ स्वप्न और सपक्ष सपना सपक्ष अथा दृष्टांत तो किसको को कहेंगे किसको दृष्टांत कहेंगे विभाग सिद्धि इति इतिहास केन विशेषण विभाग सिद्धि तो आपका क्या विशेषण मतलब भेद क्या है कैसे विभाग करते हैं सिद्धांत कहता है अंत स्थान अंदर में है जो स्वप्न पदार्थ अंदर में है होने से संकुचित है इसलिए भिन्न होते हैं इत्यत्र विवक्षित अर्थ आह प्रथम पाद में और चतुर्थ पाद में ये स्वप्न जो दृष्टांत और जागृत जो पक्ष ये दोनों का भेद श्लोक में कहा गया अंतस्थान श्लोक में कहे अंतस्थान तो भेदा और चतुर्थ पाद में कहे संतत्व भिद्यते ये दोनों पक्ष सपक्ष का भेद कहते हैं भाष्य no? yeah. में अंतस्थान संवृत स्वप्न दृश्याना भावना जागृत दृश्येभ्यो भेद एक अंत शरीर का अंदर में और संवृत वो भी नाड़ी का अंदर में संकुचित होकर के स्वप्न दृश्याम भावना भावानाम का अर्थ स्वप्न में दिखने वाले जो पदार्थ वो सब जाग्रत दृश्य से भिन्न है जाग्रत दृश्य है ठीक टीका में स्वप्नदृशिया अंतस्थन च न तथा जाग्रत उचित जागृतृश्या तेनाचितेशवास्ते वैषम्यम स्फुट स्वप्न दृश्यानम अंतस्थानम जो स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ है वो अंतःस्थान स्थान शरीर के अंदर में ही मन रहता है वही अनुभव करता है इंद्रियों नहीं होने से बाहर नहीं जा पाएगा मन संभतत्व संकुचित न तथा जागृत दृश्यान जागृत इसी प्रकार की अंतस्थान नहीं है समृत भी नहीं है तेन तेन अर्थात टिप्पणी दे दिए जागृत दृश्येश अंतस्थानत्व अभावेन जो जागृत दृश्य है वो अंतस्थान है नहीं।, नहीं है तो अंतस्थान से अभाव अभाव यही जो टीका में दिया तेना उसका अर्थ हो गया तेना उचित देशादी अभाव जो स्वप्न स्थान हो गए उनका तो उचित देश नहीं है इसलिए तेसाम ते स्वप्न स्वप्न पदार्थ नाम तेभ्यो वैषम्य अर्थ ते स्वप्न पदार्था नेभ्यो का अर्थ जाग्रत पदार्थ स्वप्न पदार्थों का जाग्रत पदार्थ से वैश्यम स्पुटम स्पष्ट सिद्धम ही योग्य देशादी अभावेन स्वप्न से त। तो ये जो वेदांत तो कहता है कि जाग्रत भी स्वप्न जैसा पूरा अभी आप पूछते हैं तो कहा जाएगा कि इतना ही अंतर है किंतु जब वो इसको अब मिथ्या करते करते इतना दृढ़ होगा जबकि मांडुक्य का ष्ठम अंत्र में कहा था ना न बहिष प्रज्ञ न अंत प्रज्ञ इस प्रकार की न उभयत प्रज्ञ न प्रज्ञ न अप्रज्ञ उभयत प्रज्ञ होता है एक अर्थात अब आधा जागृत है आधा सोए हैं इस प्रकार की कभी होगा अर्थात बहुत जब तब जाता है मन जब बहुत दब जाता है इस प्रकार की अवस्था में एक आता है तो इस प्रकार की अवस्था में आप ये जो आपका इंद्रिय आधा आधा काम कर रहा है मन आधा आधा काम कर रहे हैं आप आधा देख रहे हैं कि तो अंदर में ये सब स्वप्न है इस प्रकार की मनो कहेगा जब हमारा मन इतने अर्थात ये वेदांत तो में दृढ़ होगा धीरे धीरे तो आंख खुला होते हुए भी ये जग, जगत आधा मतलब ये आधा आधा स्वप्न जैसा लगेगा इसलिए देखेंगे महापुरुषों का कहीं कहीं फोटो बनाते हैं ना अर्ध तो चक्षु दिखाते है अर्थात तो चक्षु पूरा खुला है तो प्रमाता अर्धनता है अर्थात तो ये जगत स्वप्न जैसा ही है अर्थात देखता है पूरा बंद हो गया तो सुसुप्त गया अर्धात अर्धा तो स्वप्न अवस्था को दिखाते हैं अर्थात तो ये जगत जो, ऐसा तो ही है तो मनो जब इतना ये जगत को मिथ्या करते करते इस जगत से रुचि हटाएगा फिर धीरे धीरे यही लगेगा कि ये सब नहीं है केवल ये चिंता करता है स्वप्न ही जैसा है ये जागरण धीरे धीरे इस प्रकार स्वप्न जैसा लगेगा तो ये बहुत ऊँचो कोटि को हो जाने से जब पंचम ष्ठ भूमिका में जाते हैं ऐसा स्थिति उनको होता है वो उनको हटात तो आधे समाधि में होंगे आप उनको जाके बुला देंगे वो ऐसा आँख खुल करके पहले उनको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है थोड़ा समय लगेगा फिर प्रकृति स्थ होकर अच्छा हाँ क्या बोल इस प्रकार की होगा सिद्धम ही योग्यादिदेशन योग्या स्वप्न से मिथ्यात्व सपक्ष्य देशादि अभाव योग्य देश नहीं होने से योग्य देश स्वप्न पदार्थ के लिए नहीं है ना जाग्रत पदार्थ के लिए नहीं है स्वप्न तो इनके लिए योग्य देश नहीं होने से तो सिद्धम सिद्धम कि मिथ्यात्म स्वप्नस्य से सिद्धम ये हो गया मुख्य वाक्य बीच में हेतु दे दिए योग्य अभाव है ना आदि कहने से काल क्योंकि अदीर्घ तो काल से गेशांग न पश्यती क्या था एक ही तो है ये जो अंतस्थान तो भावान समृत हेतु न वहाँ कहा गया अर्थात वो अंदर में है और समृद्ध है इसका अर्थ है की समृद्ध का अर्थ वहाँ कहा गया की उचित देश नहीं है और आगे श्लोक में कहा गया कि अदीर्घ काल से गत्वा देशा न उचित काल नहीं है उचित देश उचित काल ये दोनों अलग तो अलग है किंतु अंतस्थान्त और समृद्ध ये दोनों एक ही है समृद्ध कहने से वो भी नाड़ी के अंदर अंतस्थान्त कहने से शरीर का अंदर शरीर के अंदर नाड़ी के अंदर इसलिए दो अलग अलग नहीं है एक ही है इसलिए वहां कहते हैं ना कोई कईमुती का न्याय अगर शरीर के अंदर ही पर्वतन नहीं हो पाएगा और नाड़ी के अंदर कहाँ होगा मनो उस समय में नाड़ी के अंदर रहता है में पूरी तरह तो बहिर् अंतर थे वही मध्यभाग कहते हैं ना तो जो तन संग्रह में कहा गया में अंदर जाएगा तो सुसुप्ति तो हाँ सुसुप्ति अर्थात तो मनो अपना कारण में गया वहाँ पूरी तत्व तो वास्तविक पूरी तत्व तो तत में जाएगा तो हृदय के अंदर जाएगा माना जाएगा पूरी तत्व कहा जाता है कि हृदय बेष्टन नाड़ी हृदय बेष्टन नाड़ी कहने से आजकल विज्ञान में वो किस नाड़ी को कहेंगे क्योंकि हृदय का बेष्टन करने वाला ऐसा कोई नाड़ी तो मतलब वो लोग दिखाते नहीं हृदय से निकलता है मुख्य चार पांच पांच नाड़ी निकलते हैं क्योंकि तो उसका बेष्टन कहने से वही मुख्य नाड़ियों का लेना है तो ये पता नहीं तो जो भी है मतलब वेदांत तो कहता है कि पूरी तत्व का जो बेस्टन जो हृदय को बेष्टन करने वाले नाड़ी को ही पूरी तत्व कहा जाता है उसी नाड़ी में भी चला जाएगा तो भी सुसुप्ति हो गया और उसी का अर्थात नाड़ी से बाहर नहीं गया और नाड़ी का अंदर नहीं गया वो अर्थात संधिस्थान कहा जाता है तो संभव है तो जो पूरी नाड़ी उससे अनेक नाड़ी का संबंध है तो किसी नाड़ी से भी जा सकता है तो अगर वो संधि में रहेगा अर्थात तो हो सकता है कि आपको कुछ हजार लाख संधि मिलेंगे क्योंकि कहते तो ना बहत्तर करोड़ नाड़ी है बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख है अगर ये पांच जो मुख्य नाड़ी निकलते हैं तो वो मुख्य अगर उन्हीं को पूरी तरह तो कहा जाएगा तब तो हो सकता है कि वो मुख्य पांच से बाकी और बाकी कोई कितने हजार जुड़े होंगे कि उतने हजार और पांच किन जो संधि स्थान होगा वही अगर रह जाएगा तो स्वप्न होगा आगे ठीक टीका हमें जागरित से पुनर उचित देशादि सदभाव अस्फुटम मिथ्यात्म पक्षत्व जागृत में मिथ्यात्व क्यों नहीं होता है मतलब दृढ़ नहीं होता है क्योंकि जागरित से पुनर उचित देशादि सद्भावात जागृत अवस्था में उचित देश है पर्वतों को अगर दस किलोमीटर चाहिए तो दस किलोमीटर उसके लिए है उचित तो देश रहने से मिथ्यात्व ये अस्फुटम इसलिए जागृत में मिथ्यात्व दृढ़ करना यह कठिन है तो क्यों कहेंगे हर चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है मैंने आंख से देखा ये सब कहा जाएगा तो इसलिए कहते हैं अस्फुटम मिथ्यात्व तरही सर्वथा वैषम्या दृष्टांत दार्शांतिक भावा सिद्धिर इति आशंका अगर विषम हो गया अभी और जागृत विषम हो गया तो कहते हैं तरी सर्वथा वैषम्या ये पूरा पूरा विषम हो जाने से दृष्टांत दार्शांति का नहीं बनेंगे तो दृष्टांत दार्शांति का भाव असिद्धि नहीं होगा इति भाष्य में कहा गया दृश्यत्व असत्यत्व च अविशिष्टम उभयत्र दृश्यत्वम और असतम असत्यत्व असत्यत्व मिथ्यात्व ये बंध्यापुत्र थ्या वाला असत्य नहीं है मिथ्यात्व दृश्यत्व मिथ्यात्व ये स्वप्नों में है ना जागृत में है दोनों में है ये समान हो गया दृष्टान्त दृष्टांतिक में पूरा पूरा समान हो जाएगा घट घट का दृष्टांत बनेगा नहीं बनेगा और ये घट ये पट के लिए अथवा घट जल का दृष्टांत बन जाएगा घट जल का दृष्टांत नहीं रहेगा घट पट के लिए कहेंगे द्रव्य मतलब पृथ्वी तो सामान्यत बन सकता है अर्थात तद भिन्न सती तदगत भूय धर्म वत्व इसी को कहा जाएगा सदृश जो कि दृष्टांत तो होगा उससे भिन्न होना चाहिए और समान धर्म कुछ रहना चाहिए गो भवय ये दृष्टांत तो हो सकते हैं किंतु आप कह देंगे गो और सिंह दृष्टांत तो ये नहीं बनेगा कुछ साधर्म्य रहना चाहिए और कुछ वैधर्म्य रहना चाहिए तभी दृष्टान्त तो होगा अच्छा और मिथ्यात्व ये समान रहा अभी स्वप्न और जागृत में विषम क्या रहा आ, तो ये उचित देश कालो में नहीं है जागृत में है और दोनों में साम्य क्या रहा दृश्य तो ये समान हुआ अच्छा ये चतुर्थ श्लोक उच्चारण करेंगे अभी ये निश्चय कर दिया गया कि ये जो जागृत होता है वो स्वप्न जैसा मिथ्या ही है आगे टीका में कहते हैं स्वप्न व जागरित मिथ्यात् स्वप्न निद्रा युता युत इत्याद जागरित स्वप्न शब्द प्रयोग युक्त भवती इत्या अठावन पृष्ठा में श्लोक आया था ये स्वप्न निद्रा युतावाद्यो और प्राजस्तव स्वप्न निद्रया और न निद्राम नई बचो स्वप्नम तूरीय पश्यंती निश्चिता इस प्रकार का है स्वप्न और निद्रा ये दोनों ये आदि मतलब प्रथम जो दो होते हैं वो दोनों में स्वप्न और निद्रा ये दोनों ही है स्वप्न निद्रा युता वाद्यौ आद्यौ दो प्रथम दो में स्वप्न भी रहेगा निद्रा भी रहेगा प्रथम दो कौन कौन है विश्वर तर इसमें स्वप्न भी रहेगा निद्रा भी रहेगा निद्रा क्या है अग्रहण और स्वप्न अन्यथा ग्रहण जागरण स्वप्न ये दोनों में अग्रहण भी रहेगा और अन्यथा अन्यथाग्रहण भी रहेगा अग्रहण अज्ञान और अन्यथा ग्रहण विक्षेप ये दोनों रहेगा प्राज्ञस्तु स्तु अस्वप्न निद्रया प्राज्ञ में निद्रा रहेगा और स्वप्न रहेगा क्या इसलिए प्राज्ञस्तु स्तु अस्वप्न निद्रया और न निद्रा न स्वप्नम तूर्य पश्यंती निश्चिता तूर्य में निद्रा रहेगा ना स्वप्न रहेगा दोनों ही नहीं, नहीं रहेगा तो वो जो पहले कहा गया था इसको फिर यहाँ सिद्धांत कि पहले कहा गया था कि जाग्रत और स्वप्न ये दोनों में अन्यथा ग्रहण रहता है और रहने से ये दोनों में ये अग्रहण भी रहता है ये दोनों मतलब मिथ्या है दोनों में अज्ञान है तो दोनों में जो अन्यथा ग्रहण रहता है इसको जो पहले कहा गया था तो इसको स्पष्ट कर रहे हैं स्वप्नब जागरित से मिथ्या स्वप्न निद्रा युतावाद्यो अठावन पृष्ठा में आया था वो कार्य का जागरित स्वप्न शब्द प्रयोग ते तो स्वप्न निद्रा युतावाद्यो अभी विश्व तेजस दोनों को कहा दिया गया कि दोनों में स्वप्न है उसमें विश्व जागृत अवस्था वाला है उसमें भी स्वप्न कह दिया गया तो ये विश्व जो जागृत अवस्था वाला है उसमें स्वप्न कैसे कह दिया गया इसलिए कहते हैं कि इसलिए ये प्रयोग शब्द प्रयोग युक्त है अर्थात विश्व में भी स्वप्न है स्वप्न अर्थात दृश्य पदार्थ है और ये मिथ्या है जहाँ दृश्य पदार्थ है मिथ्या है वो स्वप्न जागृत स्वप्न शब्द प्रयोग युक्त भवती इतिहा श्लोक है आगे स्वप्न जागरीते स्थानीषिणे सेतु जागरिते स्थाने नाम ेदा सेतुना मनीषिगरी स्वप्नम सेवन स्थाने तो हाँ। तो स्वप्नम च जागरितम चाह स्वप्न जागरितम कौन सा समास करेंगे तो स्वप्नश्च जागरितम आगे फिर छन जागरिते स्थाने सप्तमी हो गया तो समार द्व करके सप्तमी ये दोनों में भेदानाम भेदान का अर्थ पदार्था नाम समेन ना। दोनों में पदार्थ समानी है दृश्य है दृश्य मिथ्या है होने से यही हो गया प्रसिद्धत्व प्रसिद्ध नव हेतु न हेतु हेतु क्या दिए थे पूर्व पृष्ठ में अनुमान में दृश्य तम तो प्रसिद्ध हेतु से मनीषिण एकम आहु स्वप्न और जागरित स्थान अच्छा अच्छा स्वप्न और जागरित द्वितीय दिवचन है स्वप्न जागरित स्थाने एकम ये दोनों को एक ही कहते हैं तो क्यों कह देते हैं कि नामी समय हेतु न ये कहते है ये दोनों को द्वितीय विवोचन ये दोनों को एकम आहु एक कहते हैं ठीक है मैं उभयत्र एकत्वम विद्वद अभिमतम इत्यत्र हेतुमाह। उभयत्र एकत्वम ये दोनों स्थान में ये एक है यहाँ भी उभयत्र है सप्तमी दोनों प्रकार से घटेगा सप्तमी होगा तो स्वप्न जागरित स्थान में भेदानाम समत्वेनो न प्रसिद्ध हेतु न हो जाएगा अर्थात स्वप्न जागरित स्थान में भेदानाम सम्वे इस प्रकार अन्य जाएगा अगर द्वितीय वचन लगेगा तो भेदाना ही समत्व न प्रसिद्धत्व हेतु न स्वप्न जागरित स्थाने है मनुष्य न एकम आहो इस प्रकार की भी हो सकता है टीकाकर सप्तमी लेकर के दिए हैं इसलिए उभयत्र सप्तमी तो ही ठीक है अधिक द्वितीय द्वितीय नहीं है भाष्य में भी नहीं है इसलिए सप्तमी तो लेना ठीक है समाह ध्वंदो करके सप्तमी तो लेंगे उभयत्रकत्व विद्वतभिमत विद्वान कहते हैं इत्यत्र हेतुम आह श्लोक में उत्तराध में कह भेदा न ही समेन भेद जो भाव पदार्थ है वो समान है प्रसिद्ध हेतु तो, दृश्य तो। इसलिए मिथ्या दोनों ही हुए टीका में भेदा विद्यम भाव जो श्लोक में कहा गया न ना। भेदान भेदानिद भाव भेद क्यों कहते हैं क्या विद्यमान विद्यम कर्म निशान ये परस्पर से भिन्न होते हैं तो विद्यमान भावा तेसाम अवस्था द्वय वर्ती ये दोनों अवस्था में ये उनका क्या स्थिति रहता है समान क्या है कहते हैं ग्राह्य ग्राहकत्व अविशिष्टम ये दोनों अवस्था में ग्राह्य और ग्राहक ये समान है ये कौन है ग्राह्य ग्राहक चार नंबर टिप्पणी देखे ग्राह्यत्व अवस्था द्वय ग्राह्यत्व अनात्म दोनो अवस्था में जो ग्राह्य होते हैं वो अनात्मा होते हैं स्वप्न जागृत में और ग्राहक तुम चो आत्मनो आत्मा दोनों में ग्राहक है साक्षी तो दोनों अवस्था में जो वृति बनेगा और वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होगा आत्मा यही हो गया अर्था दोनों अवस्था में ग्राह्य तो ग्राह्य ही है ग्राहक तो ग्राहक ही है इसलिए ये दोनों समान हो गए अच्छा प्रमाता वास्तविक तो साक्षी प्रमाता को प्रकाश करता है प्रमाता तो जड़ है प्रमाता का कोई स्वयं का सामर्थ्य नहीं ना प्रमाता को भी साक्षी प्रकाश करेगा जैसे मालिक कहने से वे ये भृत्य जा के कुछ कार्य करता है वो सामर्थ्य किसका है मालिक का सामर्थ्य है इसी प्रकार टीका मैं तेना दृश्य हेतु न हे प्रसिद्ध मेव ते मिथ्यात्व समेना ते तेना प्रसिद्धे नेतुना हे प्रसिद्ध हेतु से प्रसिद्ध क्या है कहते हैं दृश्यत्व हेतु्य हेतु प्रसिद्ध हो गया तेज मिथ्याम और स्वप्न दोनों मिथ्या है ये समान हो तेनारएकूप इसलिए स्थान एक कभी प्रेतमें ये पूर्वम अनुमाख्य प्रमाण सिद्धम तल स्थयाशेषप अने श्लोक उक्त श्लोक योजन या दर्शयती तेन स्थान और एक रूप तो स्थान एक रूप है कौन सा कौन सा दोनों स्थान जागर स्वप्न एक रूप है कैसा के कहते हैं विवेकी नाम यही विवेकी है जागरत स्वप्न दोनों को स्वप्न ही मान लेना इस प्रकार की अभिप्रेतम अभिप्रेतम मनीषिण श्लोक में कहा विवेकी नाम कह दिया पूर्वम अनुमानख्यम प्रमाणम सिद्धम पूर्व श्लोक में अनुमान दिए थे तो अनुमान से जो सिद्ध हुआ जागृत मिथ्या तसेव फलम उसी का फल को यहाँ कहते हैं स्वप्न जागृत दोनों अविशेष अविशेष सामान विशेष भिन्न अविशेष सामान अने श्लोकन उत्तम ये श्लोक के द्वारा कहा जाता है श्लोक योजनाया दर्शयती श्लोक का जो शब्द है शब्द का अन्वय करके भगवान भाष्यकार दिखाते हैं भाष्य में प्रसिद्ध कहते भाष्यकार दिखाते हैं जो जो ए, लोग में ना इसलिए विवेक नाम कहते हैं ना, ना श्लोक में कहा मनीष न विवेको के लिए प्रसिद्ध है भाष्य में प्रसिद्ध है न प्रसिद्ध है न क्या भेदा नाम ग्राह्य ग्राह्यक ना, हेतु न समत्व तो भेद जो है ग्राह्य तो ग्राह्य ही है ग्राहक तो ग्राहक ही है इस दृष्टि से जो दृश्य है सर्वदा दृश्य है वो मिथ्या ही है समत्व न स्वप्न जागरित तो स्थान और एक इसलिए स्वप्न और जागृत ये दोनों एक ही है दोनों समान ही है विवेकी न पूर्व प्रमाण सिद्ध से फलम पूर्व श्लोक में जो अनुमान दिए थे अनुमान प्रमाण दिए थे उससे जो सिद्ध हुआ था कि स्वप्न व तो मिथ्या है वो फल हो गया यही विवेकियों को फल मिलता है उसलिए जितना ये दृश्य पदार्थों को मिथ्या ये निश्चय करें आजी आंसर ओम पूर्णमिदं पूर्ण मत पूर्ण पूर्ण पूर्ण